गए विभीषण पास पुण्य कहेऊ पुत्र वर मांग भगवान शिव श्री ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास गए कहा पुत्र वरदान मांगो ते मांगेउ भगवंत पद कमल अमल अनुराग उन्होंने भगवान के चरण कमलों में विशुद्ध प्रेम का वरदान मांगा एक ही साधे सब सधे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए बस सब कुछ ठीक हो जाएगा कुछ ठीक करना ही नहीं पड़ेगा अलग से अगर भगवान के चरणों में प्रेम हो अजय इसके लिए एक व्यवहारिक उदाहरण दूं, छोटा सा बिल्कुल छोटा आप ऐसे समझो जैसे किसी व्यक्ति को आप कहें कि थोड़ा बेहोशी का अभिनय करो और रोज सिखाओ से थोड़ा लड़खड़ा के चलो आंख ऊपर चढ़ी हुई रहे और वैसे ही बोलो मन रोज सिखाएं तो कई दिन लगेंगे आपको सिखाने में भी कठिनाई होगी उसे यह अभिनय सीखने में भी कठिनाई होगी और हो सकता है कि जब वह इस तरह का अभिनय करे तो चूक हो जाए थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए और आप फिर कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं जैसे हमने बताया वैसे अभी बेहोशी स्वाभाविक नहीं दिख रही जरा ऐसे जैसे बेहोश हो वैसे करो है कठिन काम की नहीं हम कहते इतनी झंझट में काहे को पड़ते हो थोड़ी सी पिलाही क्यों नहीं देते अजब बताओ फिर कुछ सिखाना पड़ेगा का ऐसे चलो और ऐसे देखो और वैसे करो और ऐसे बोलो ये इतनी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी थोड़ी पिला दो वो भीतर जाएगी ये अपने आप होने लगेगा अच्छा बस यही मैं आपसे कहता हूं कि कितना हमें समझना पड़ता है और कितना हमारे सदगुरुओं को महापुरुषों को समझाना पड़ता है कि ऐसे करो ऐसे रहना चाहिए जीवन ऐसा होना चाहिए ऐसा नियम फिर हम लोग सीखते हैं ट्रेनिंग करते हैं फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है मैं कहता हूँ न सिखाने की जरूरत न सीखने की जरूरत न ट्रेनिंग की जरूरत ये भगवान की भक्ति की मदिरा थोड़ी भीतर चली तो जाए ये सब अपने आप होने लगेगा कुछ नहीं करना पड़ेगा पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी जैसे शराब जिसके भीतर चली जाती है वह कोशिश भी करे तो होश का काम नहीं कर सकता कोशिश भी करे तो वह होश का काम नहीं कर सकता और इसी तरह भगवान की भक्ति की मदिरा जिसके भीतर चली जाती है वह कोशिश भी करे तो बेहोशी का काम नहीं कर सकता के द्वारा गलत काम हो ही नहीं सकता एक ही साधे सब सदे विभीषण जी ने यही कहा, और कुछ नहीं भगवान का प्रेम मिल जाए और भगवान के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति कभी गलत काम कर ही नहीं सकता उससे वह काम हो ही नहीं सकता मुझे तो लगता है कि सिखाना तो उन्हें पड़ता है जो प्रभु के प्रेम में नहीं डूबे सीखना तो उन्हें पड़ता है जिन्हें प्रभु का प्रेम नहीं मिला और जिन्हें प्रेम मिल गया वे धन्य हो गए हा? जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पायो